राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम इस कार्यक्रम में दादाजी के पिछले कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति कराई गई है जिसमें कबूतर मोर मगरमच्छ और बगुले के बारे में बताया गया है इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता दोस्तों जय हिंद हम तुम सब जो यह कार्यक्रम सुन रहे हो ध्यान से सुनते हो कि नहीं हम तो भाई पिछले 3 दिनों से तुम सब बातचीत कर रहे थे दादाजी से और दादाजी ने तुम्हें बताया कबूतर के बारे में मोर और मोरनी के बारे में मगरमच्छ बगुले और केकड़े के बारे में क्यों याद है न तो भाई आज मैं तुम से कुछ सवाल पूछूंगा और तुम सोच कर इन सवालों के जवाब देना दोसों कुछ तिनों पहले की बात है कि दादा जी ने पश्यू और पप्शी में क्या अंतर होता है यह बताया था क्या तुम यह बता सकते हो कि पशु और पक्षी में क्या अंतर होता है तुम्हें वह छोटी सी कविता जरूर याद होगी पक्षी उड़ते थर थर थर पशु चलते हैं धरती पर तो भाई पक्षी तो आकाश में उड़ा करते हैं और पशु धरती पर रहते हैं अच्छा जरा ये तो बताओ गाय पशु है या पक्षी हम्म गाय पशु है या पक्षी गाय पशु है या पक्षी गाय उड़ती थोड़ी है हम्म गाए पशुू है और भई कबूतर कबूतर तो उता है <laughs> तो इसी लिए यह पकशी हुआ दोस्तों तुम हे ज्यादा जीने कबूतर के बारे में बताया था अब जरा तुम यह बता हो कि कबूतर बोलता कैसे है हम hmm. क्या तुम बता सकते हो कबूतर कैसे बोलता है सब बोल के बताओ गुटर गूं गुटर गूं hmm. सब दोस्त बोलें गुटर गूं गुटर गूं कबूतर गुटरगू बोलता है अच्छा दोस्तों क्या तुम बता सकते हो कबूतर अपने घोंसले कहां बनाते हैं हम्म कबूतर अपने घोंसले कहां बनाते हैं हम्म कबूतर मकानों के छज्जों पर अपना घोंसला बनाते हैं तुमने यह भी देखा होगा कि कबूतर पेड़ पर नहीं रहते और इन्हें सबसे ज्यादा डर बिल्ली से लगता है इसीलिए ये काफी ऊपर मकानों के छज्जों पर अपना घोंसला बनाते हैं दोस्तों कई लोग कबूतर पालते भी हैं हम्म कबूतर लोक पालते भी हैं अपनी क्षत्र पर जाली दार दरबे में इन्हें रखा जाता है सुबह सुबह इन्हें दाना खिलाया जाता है और फिर उड़ाया जाता है दोस्तों कबूतर बहुत समझदार पक्षी है जानते हो पहले जमाने में चिट्टियां कबूतरों से भिजवाई जाती थीं हम्म अच्छा इतनी बातें तो मैंने बताई अब जरा तुम यह बताओ कि कबूतर का रंग क्या होता है हम्म कबूतर का रंग क्या होता है जैसा कि दादाजी ने तुम्हें बताया था कि कबूतर ज्यादातर सलेटी रंग के होते हैं हम्म सलेटी रंग के लेकिन चितकबरे और सफेद रंग के भी होते हैं एक बात और बताऊं मैं ये कबूतर झुंड बनाकर उड़ते हैं हम्म सब एक साथ उड़ते हैं दोस्तों याद है ना तुम्हें दादाजी ने एक कहानी भी सुनाई थी जिसमें एक बार सभी कबूतर उड़ रहे थे और फिर उन्होंने नीचे दाने देखे उन दानों को देखकर सब नीचे आ गए नीचे जाल बिछा हुआ था और सब के सब कबूतर उस जाल में फंस गए कबूतरों के सरदार को एक उपाय सुझा उसने सभी कबूतरों को कहा कि भाई सब लोग एक साथ उड़ो बस फिर क्या था सभी कबूतर एक साथ जोर से उड़े और उनके साथ वो जाल भी उड़ गया याद है ना दोस्तों ये कहानी अच्छा दोस्तों अब मैं तुम्हें एक गाना सुना रहा हूं और तुम जरा यह बताओ कि यह गाना किस पर है हम तो लो सुनो यह गाना सुंदर रंग बिरंगा मोर सुंदर रंग बिरंगा मोर सतरंगा वह gamor satranga bahuranga mor sundar rang biranga mor sundar rang biranga mor satranga ghirti khan ghor jab dikata ghirti khan ghor saade badal jaro or saade badal jaro or chang rajdamur satranga bahuranga mur katranga bahuranga mo हम्म सुंदर रंग बिरंगा मोर दोस्तों दादाजी ने तुम्हें मोर के बारे में भी बताया था अच्छा भाई तुम सब जरा ये बताओ कि मोर कैसे बोलता है हम्म मोर कैसे बोलता है अरे जरा सब जोर से बोलो ना हम्म म्याऊ म्याऊ है ना ऐसी बोलता है ना दोस्तों तुम्हें मालूम है ना कि मोर बहुत चौकनना होता है जैसे ही जरा सी आवाज सुनी नहीं की एक तम आवाज की तरफ टेकने लगता है कि कहां से आवाज आई अच्छा अब जरा तुम यह बताओ कि मोर सुंदर होता है या मोरनी मोर सुंदर होता है या मोरनी बिल्कुल थी मोर सुंदर होता है अच्छा बताओ उसके सिर पर क्या होता है हम्म बताओ बताओ मोर के सिर पर क्या होता है भाई तुम सब ने मोर तो देखे है ना मोर के सिर पर मुकुट जैसी एक कलगी होती है बहुत सुंदर लगती है मोर के लंबे लंबे पंख होते हैं और पंखों पर गोल-गोल रंग-बिरंगे निशान होते हैं भाई इन पंखों को तुम सब इकट्ठे भी तो करते हो और घरों में सजाते हो कई लोग इन पंखों से पंखे बनाते हैं हवा करने वाले पंखे देखा है ना दोस्तों और तुम्हें यह भी मालूम है कि श्री कृष्ण भगवान अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते हैं तस्वीरों में देखा होगा तुमने अब भाई सर यह बताओ कि मोर खाता क्या है हम्म मोर खाता क्या है हां हां कीड़े मकोड़े सांप मेंढक और तुम एक और बात जानते हो मोर ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता हम भाई दादाजी ने एक बड़ी मजेदार कविता भी सुनाई थी शायद तुम्हें याद ना हो मैं सुनाऊं हम वन में मोर खुशी से नाचा उसने पंख पसारे नील गगन में छिटक पड़े हों जैसे अग्नि तारे काली काली उठी घटाएं आसमान में बादल छाएं प्यू प्यू कर मोर पुकारे Chum chum nàch d'ikھائi Nàch nàch kar Khub mòr nè Sabka man bèlāya Aura Kari kram ka s'meis amat ho rà ha Sabka ho jai hind